भगवान श्री श्याम सुंदर गाय गोवत् चराने के लिए जाने लगे अब उन्हें छूट मिल गई तो ये स्वच्छंद अपना खेल खेलने लगे और जब जाते तो अपनी सारी चीजें सामान जो वहाँ के लिए आवश्यक बेत सिंगा बंसी रस्सी बांधने की सब साथ लेते ले और बालक लोग कोई कोई कमल भी ले लेते बिछा के बैठना जरूर तो ही पड़ती वहाँ पर पर तो ले लेते इस प्रकार इनका गोवत्स चारण आरम्भ हुआ तो बहुत नंद भवन के नजदीक भी कोई बहुत घास अच्छी नहीं थी और बहुत दूर जाना नहीं इसलिए थोड़ी ही दूर पर बहुत निकट भी नहीं और अत्यंत दूर भी नहीं थोड़ी ही दूर पर इन्होंने बछड़ों को चराना आरंभ किया अब वहाँ अब इनका स्वच्छंद खेल कोई सिंगा बजाता है कोई बांसुरी बजाता है हय हय सब आवाज करते हैं और अब जसोदा मैया के बजसुंदरियों के कान उधर ही लग गए तो जिधर मन लगता है उधर दूर की आवाज भी सुनाई पड़ने लगती है मन न होने पर नजदीक की चीज में सुनाई देती और यदि मन लग जाए तो दूर की चीज भी अधिकतर सुनने लगती है तो जसोदा मैया को बजरमणियों को ये श्याम सुंदर की आवाज और वो आवाज भी माया शक्ति योग शक्ति ने काम किया तो मैया के मन में कहीं आतुरता न पैदा हो जाए दुख न हो जाए क्लेश न हो जाए इसलिए वो आवाज भी उसे और तीव्र हो गई मधुरता के साथ तेज हो गई तो श्री कृष्ण के वन जाने पर भी जशोदा मैया उस आवाज के ध्वनि के आधार पर जीवित रह रही सुनाई पड़ती है ना आवाज लाला बोल रहा है तो मजे में होगा कोई बात नहीं खेल रहा है तो इस प्रकार से दोनों भाई राम श्याम खेलने के सारे सामान को लेकर और गुप बालकों के साथ गोष्ठ में जाते हैं और अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हैं स्वयं रस रसमत होकर आनंद का आस्वादन करते हैं और अपने साथियों को कर करवाते हैं अब वो जब थक जाते हैं तो वो बच्चे कहते हैं कि लाला जरा सो ले तू तो हमारी जांघ पर से रख के सो ले तो सोला लेते हैं कोई कोई पत्ता लेकर के हवा करने लगते हैं बोलते पसीना आ गया है फिर लोग उठते हैं तो अब वो नाना प्रकार के खेल हैं कभी वो वो खेच करके वो डालते हैं क्या कहते हैं उसको यहाँ गुलेल गुलेल डालते गुले पक्षी को मारते नहीं है और आपस में ही तो वो भाग जाता है फिर वो पीछे दौड़ते हैं इस प्रकार से और कभी कभी ये दोनों हाथों को नीचे टेक करके और नकली बैल बन साढ़ बन जाते हैं और बच्चे भी बन जाते हैं तो सिर से आपस में ठेलते हैं इस प्रकार लड़ाई करते हैं और कभी सांड की तरह से गरजने लगते हैं और कभी कभी देखते हैं कि मोर मोर चलता है तो अपने कपड़े को यूं फैला करके मोर की तरफ से खड़े हो जाते हैं मोर नाच रहा है कभी मोर की बोली के साथ साथ अपनी बोली बोलते हैं इस प्रकार से वे खेल करते हैं अब वो कभी जीतते तो है ही नहीं श्याम सुंदर कभी जीत नहीं ये जीत जाए तो खेल बंद ही हो जाए ये जीत जाए तो खेल बंद हो जाए क्योंकि सब सब बालकों के मन में आ जाए कि भाई एक तु राजा का लड़का जीतने वाद पर आ जाए और किसके इनके मन में भी आ जाए कि हम जीत गए तो उनका अपमान हो जाए दूसरे फिर ये जीत तो हरावे कौन ये अगर जीतने लगे तो तो जीते हुए हैं तो हरावे कौन तो ये हर एक हार में हर एक खेल में ये जीत हार यार है तो कहते हैं कि जिनकी जिनके संकल्प से अनंत कोट ब्रह्मांड परिचालित होते हैं उनकी ये प्राकृतिक ये ऐसी प्राकृतिक लीला देख करके लोगों को बहन हो जाता है अच्छे अच्छे लोगों को पहचान नहीं पाते कि ये सर्वेश्वर हैं ये सर्वशक्तिमान हैं ये बस ये जब गायों के और गोपियों के और गोपालों के प्रेम सिंधु में डूब कर और उसमें अपने सारे ऐश्वर्य को डुबो देते हैं और प्रेमाधीन होकर जब ये बाल माधुरी का विस्तार करते हैं तब यदि वहाँ पर कोई ढूंढने भी आता है ऐश्वर्य कहीं खोज खाज के करके निकाल ले, तो उसको भी वंचित रहना पड़ता है कहीं पर इनका ऐश्वर्य उस समय प्रकट होता है नहीं जब ये बाल माधुरी इनकी तो वो ऐश्वर्य सारा का सारा माधुर्य सागर में डूब जाता है वो तो बस जो कोई इनके प्रेम भावा भावापन्न होकर माधुर्य ग्रहण करने के लिए ही निश्चय कर लेते हैं और जो किसी माधुर्य जगत के किसी सखा का किसी गोप बालक का किसी गोपांगना का आश्रय लेकर चरणों का आश्रय लेकर और जब ये अप्राकृत की प्राकृत मेरा देखना चाहते हैं तब कहीं उसे थोड़ा बहुत दिखाई देता है ऐश्वर्य से ज्ञान शक्ति से तर्कों से ये चीज नहीं दिखाई देती तो गोप बालक गण आज जो है ये बस वो है तो ये ये विश्वपालक विश्वपालक हैं पर इनको माल मान रहे हैं अपने सखा बालक वो तो बालक समझ के ही इनके साथ ये लीला तमाम इनकी चल रही है इस लीला में नाना प्रकार के इनके विरोध चलते हैं आपस में हंसी मस्करी चलती है और वहाँ सर्वेश्वरत्व श्री कृष्ण का सर्वथा विलुप्त हो जाता है बच्चे कभी कभी पीछे दौड़ करके मार बैठते हैं मार देते हैं बोले तू कहीं का आ गया बड़ा आदमी और ये हंस देते हैं हंस देते हैं तो इस प्रकार नाना तरह से ये खेल करते हैं और खेल करते करते अब इस वो ऐसी बात आई है तीन तरह की बात आई है कोई तो कहते हैं कि इस नीला को और विस्तार पूर्वक चलाओ और कोई कहते हैं कि जल्दी जल्दी समाप्त करो। अब अपनी अपनी बात है ना क्यों कहते हैं ये प्रश्न तो आपसे नहीं है और कोई कहते हैं कि जैसे होना वैसे होने दो तो ये सोचा है कि बहुत लंबा भी न करें और बहुत छोड़े भी नहीं तो बस इस प्रकार से ये विविध कीड़ों का खेलों का रस लेते हुए और रस देते हुए ये भगवान के ये श्याम सुंदर अवतार का प्रधान हेतु जो प्रेमियों ने देखा है वो असुर संहार साधु संरक्षण और धर्म संस्थापन नहीं है ये तो आनुषंगिक कार्य है लीला के और ये सब सर्व साधारण के लिए कारण है परंतु वास्तव में ये ब्रज के भगवान इनका तो एक एकमात्र अवतरित होने का उद्देश्य ही है प्रेम स्वादन करना और कराना कराना ही नहीं करना भी तो यहीं पर आकर के माधुर्य का और ऐश्वर्य का अंतर ध्यान में आता है प्रेम अर्सा स्वादन करना तो करना इस अर्थ है कि इनको उसकी आवश्यकता है ऐश्वर्य में और ज्ञान के साम्राज्य में इसकी आवश्यकता नहीं होती वहां तो वो नित्य नित्य स्वमहिमा में परिपूर्ण हैं तो यहां कोई अपरिपूर्ण हो गए सो बात नहीं है यहां भी परिपूर्ण नहीं है पर परिपूर्ण होते हुए भी इनका जो परस्पर विरोधी धर्माश्रय इनका स्वरूप है ये यहां प्रकट होता है तो ये उस दिन बात हुई थी जैसे ध्यान में रखने के बाद है कि ये न तो दंभ है न छल है न माया है न ये दिखाने का नाट्य है वास्तव में भगवान स्वयं ऐसे ही बन जाते हैं भूख भी लगती है प्यास भी लगती है भय भी होता है क्रोध भी होता है लोभ भी होता है क्रंदन और बंधन भी होता है पर ये सारे के सारे स्वयं ही बन जाते हैं तो यहां पर ये प्रेम रस का आस्वादन करना और कराना ये दोनों ही इनकी लीला के प्रधान उद्देश्य होते तो भगवान लीला में प्रमस्थ हैं रोज रोज जाते हैं और जब मध्यान्ह होने लगता है तो मैया फिर छाक भेज देती है और उसमें भी फिर बड़ा प्रेम कलह होता कोई कोई सखी कहती आज तो मैं जाऊंगी मैया देख दूसरी कहती तू तो कल गई थी आज तो मैं जाऊंगी तो पहले तो जाती थी केवल परिचारिकाएं ही उसके बाद मैया से आकर के बूढ़ी बड़ी स्त्रियों ने कहा अगल बगल वालियों ने कि देख जो तेरे क्या लगता है इसमें अरे वो छोड़ी जाना चाहती है तो वो ले जाए तेरी दासी भी साथ जाए तो मैया ने कहा कोई बात नहीं तुम बोले इससे कन्हैया नाराज तो नहीं बोले वो राजी होता बोले वो राजी होता तुम चले जाओ फिर कोई बात नहीं अब वहाँ जा करके वो सब सखाओं को बैठा लेते हैं आगे आवे गये सखन सहित हरि देवत छात प्रेम सहित मैया दे पठही हित सु बहु विधि पाक सुबल सुदामा संग सखा मिली भोजन रुच कर खात ग्वालन करते छाक छोड़ावत मुख में मेर शरावत जात जय सुख काम करत वृंदावन सुख तीन लोक विख्यात सूर श्याम भगतन बस ऐसे ब्रह्म कहावत है नंद ताीन के खा जाते हैं तो तेरी मैया ने बड़ी स्वाद चीज भेजी भाई भे तू अकेला खाने जा रहा था इस प्रकार से वो स्वयं परापर ब्रह्म नंद लाला बने हुए आनंद करते हैं अब चाक वाले जो सखिया और दासियां ये जब लौटने लगती हैं तो मैया का संदेश कह जाती हैं बड़े बालकों से अरे अरे शीघ्र निवाय प्राणयनीयो वृंदारिणी शनिया प्राणस्य प्राण इति अरे सुनते हमारी बात ये ब्रजराणी यशोदा के प्राणों के प्राण है भलाई ये श्याम सुंदर इनको जल्दी घर ले आना देर न करना ये कहती जाती अब ये जो दिन ढलने लगता है तो फिर ये चलते मधुर राग अलापते कोई बंसी बजाते और पैरों सब के सबके उन ऊपर झंकार कर उठते हंसते बालकों को हंसाते अब ये बड़े बड़े लोगों को बहम होता कि ये तो बच्चा है कि भगवान है ऐसे हंसता हंसाता है मैं छोटे से बालक कोई ज्ञानवान है ही नहीं देवताओं को आनंद भी आता तो फूलों की वर्षा करने लगते और भगवान को धीरे धीरे कभी लादते हुए कभी धीरे धीरे मंत्र गति से ये चलते चलते अपने घर की ओर सब कुछ मुखान वक्सान ब्रजाभि मुखान विधाया शनिश्चारण गायन नृत्यन हसन क्रीड़न गाते हुए हंसते हुए नाचते हुए नचाते हुए खेलते हुए सुमनोभिश सुमनोभर वृश्यमान स्वगृहाय वर्ष गृह ये फूलों की वर्षा हो रही है घर आ रहे हैं ये उनका रोज का क्रम सवेरे जाते शाम को आते आज भी गए पर आज उनके मन में एक विशेष चीज थी सुखदेव जी कहते हैं कि तीरे कदाचिजमुना तो वयस्य वयसि कृष्ण त्यागमत बलोजांसुद्यागमत तम वत्सूप वत्सूथगत हरि दर्शयन बल देवाय शनैर्मुईवासद गृहत्वादाभ्यांगूलमच्युत भ्रमृत्वा कपित्थाग्रे भ्राम कपिथाग्रेयणोदी सकहाय पात्यम पंवीक्षिस्मृता शु साधु साधु से दवा पिसंतुष्टा बहूपुष्पवर्शन तो सर्वो कई कप्रात राशव विचेड़ एक नई लीलाभ उद्धार का काम शुरू हुआ तो ये रोज रोज नई नई जब होने लगी तो कंस के तमाम जो गुप्तचर थे वो इधर उधर सब गोला करते थे ब्रज में गुप्तचरों की भरमार सादे वेश में और गोटों के वेश में जहां तहां पर गुप्तचर लोग फैल रहे कहा क्या हो रहा है अक्षर सब खबर देते रहते कहीं दे, सकोगे आज क्या हुआ आज क्या हुआ ये गुप्तचर लोग आते तो क्या गुप्तचर आते और वो पहचान नहीं पाते पा पाए उनको नए नए देखकर करके गोप बालक बोले पहचान पाते कैसे योग माया ने तो सारा काम किया योग माया ही उन गोप बालकों को मोहित किए रहती कि वो पहचान न सकें नहीं तो फिर अगली लीला कैसे होगी लीला ये जाके कल से कहें कंस किसी को भेजे तब उद्धार की क्रिया हो इस प्रकार से वो गुप्तरो का पता नहीं लगा तो ये मधुमंगल जो रहा ना ये बड़ा देव शक्ति से संपन्न था तो इसको दिख जाती थी बात आगे पीछे की कभी आकाश जोर देखा तो देवता इसको इसको दिखते फूल बरसाते हुए दिखते हंसते हुए देखते तो वो दिन भर की बात सुनाता रहता अपने साथियों के आज मैं भैया ये देखा आज ये देखा और उसकी बात प्रण सच्ची हो जाती तो बालक समझ तो नहीं पाते कि क्या कह रहा है पर तो सुनते बड़ी उत्सुकता से क्योंकि कन्हैया की बात कन्हैया की बात समझ में आवे चाहे ना आवे ये एक श्रवणोत्सुकता जो है ना ये बड़ी कायम की चीज है भगवान की लीला कथा श्रवण में जो अभिरुचि है ये बड़ा सौभाग्य है समझ में ना आवे तब भी सुनने की जो उत्सुकता है ये बड़े सौभाग्य का चिन्ह है तो उसने सुना सुन लिया गा रही थी ऊपर सुरबालाए कमला नायक बैकुंठ गायक दुख सुख जिनके हाथ कांध कमरिया हाथ लकुटिया बिहरथ बसरन साथ उसने कहा भैया वो ये तो आज मैंने ऐसी बात सुनी कि ये जो हमारा कन्हैया है कांधे पर कमरिया डाले और लकुटिया लिए ये तो वो कहती है कमला नायक कमला नायक क्या होता है? हम तो समझे नहीं कमला नायक क्या होता है और बैकुंठ बैकुंठदायक ये बोले तुमको तो समझे क्या तो बच्चों ने कहा हम तो समझे हम नहीं पर तुम सुनाया जाओ उसके बाद अच्छी लगती हो तो इस प्रकार ये बातचीत करते हुए आते उन्होंने कहा आकर के गुप्तचरों ने कंस से कि तो उसका तो खेल बढ़ता जा रहा है आजकल तो वो बछड़ी तरह अकेला जाता है नंदवल नहीं जाते कंस ने पूछावल ने कोई नहीं जाते तो बोले की भाई उसको ज्यादा प्रेम किस बात से है बताओ? तो उन्होंने वर्ण किया कि मैं उसका ज्यादा प्रेम तुम तो देखते हैं कि बछड़ों से है वो कभी तो हाथ से नरम नरम घास छील छील करके खुद खिलाता है कभी अंग सहलाता है कभी उनकी पूंछ पकड़ के भूला साफ धूल झाड़ता है और स्वयं खाना भूल जाता है और जब वो कोई बोलता बूल, है कोई गोवत् तो दौड़ा जाता है पीछे पीछे उसका तो सारा का सारा प्रेम आजकल बछड़ों पर है ये सब अनुसंधान इस संधान करने की बात है ना राजनीति में कि कहां क्या कहीं कहां, कहां पर छिद्र है पोल है वहीं पर जाके आक्रमण करना है तो बोले भाई वो तो आजकल बहुत बड़ा गोवत्स प्रेमी हो रहा है तो ऐसा ऐसा मा, मालूम होता है देव गोवध तबु शेखर प्रति य थे ऐसा मालूम होता है कि मानो उसका प्रेम बछड़ों पर उमड़ चला तो ये जानना था तो कहा तुम तो जाओ तुम अपना काम करो गुप्तचर को भेज दिया वापस और दूसरे काबले अच्छा एक काम करू वो जो बताया निशान कि वो जो बछड़ा बना हुआ रहता है असुर वत्सा असुर उसको बुलाओ क्योंकि ये काम उसी से लेना है उसी के उपयुक्त कार्य है ये अब वो कंस के मन पर जरा उत्साह आ गया कि अब ये काम बन जाएगा क्योंकि वहां कोई सहायक वहायक तो है नहीं और ये बछड़ा बन के जाएगा बछड़ा है ही तो इससे काम हो जाएगा तो उसको बुलाया बुला करके अब कंस के मन में बड़ा उल्लास है तो जब वो आया तो कंस ने खुशामद करने के भाव से उसकी बड़ी तारीफ की अरे तुम्हारे समान बहादुर कौन है तुम तो बस तो मेरे तो तुम भाई हो दूसरे दो हो और तुम्हारे बलकद को ठिकाना है नहीं और तुम भैया अब नंद में जाओ